अब असुरों के विश्वकर्मा महाशिल्पी मैं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर विश्व सृष्टि ब्रह्मा दैत्य गणों के अधिश्वर मैं से हंसते हुए बोले दानों, तुझ जैसे असदाचारी के लिए सर्व अमरत्व का विधान नहीं है अतः तुम त्रिन से ही अपने दुर्ग का निर्माण करो उस समय पितामह की ऐसी बात सुनकर मैं दानो पद्मयोनि ब्रह्मा से कहा, जो एक ही बार के छोड़े गए एक ही बाण से उस दुर्ग को जला दे, वही युद्धस्थल में हम सबको मार सके, शेष प्राणियों से हम लोग अवध्य हो जाएं, तदनंतर मय से एवं मस्त ऐसा ही हो, कहकर भगवान ब्रह्मा स्वप्न में प्राप्त हुए धन की तरह वही अंतरहित हो गए, पितामह के चले जाने पर सूर्य के समान प्रभावशाली मय आदि दानों भी अपने स्थान को चले गए। वे महाबली दानों तपस्या तथा वरदान के प्रभाव से अत्यंत शोभित हो रहे थे। कुछ समय के बाद दानों स्वेस्थ महाबुद्धिमान मय दानों दुर्ग की रचना करने के लिए उद्दत हो विचार करने लगा। मेरे द्वारा निर्मित होने वाला यह त्रिपुर दुर जिससे उस दिव्य पुर में न संदेह मेरे अतिरिक्त अन्य कोई निवास न कर सके तथा उसके द्वारा छोड़े गए एक बाण से यह पुर विधा न जा सके देवगण उसे नष्ट करने की चेष्टा करेंगे ही किंतु मुझे तो अपनी बुद्धि से विचार कर लेना चाहिए उनमें एक एक पुर का विस्तार सौ योजन का करना है तथा उनके विषकम भी एक-एक सौ योजन के बनाने हैं इन पुरों का निर्माण पुष्णक्षत्र के योग में होगा इसी पुष्णक्षत्र के योग में ये तीनों पुर आकाश मंडल में परस्पर मिल जाएंगे जो मनुष्य पुष्णक्षत्र के योग में इन तीनों पुरों को परस्पर मिला हुआ पालेगा वही एक बाण के प्रहार से इन्हें नष्ट कर सकेगा उनमें से एक पुर भूतल पर लौह में दूसरा गगनतल में रजत में और तीसरा रजत में पुर से ऊपर स्वर्ण में होगा इस प्रकार तीनों पुरों से युक्त होने के कारण वह नाम से विख्यात होगा इनके अंतर्भाग में सौ योजन विस्तार वाले विशकंभ बाधक स्तंभ रहेंगे, जिससे यह दूसरों द्वारा दुष्प्राप्त होगा। वह त्रिपुर अट्टालिकाओं, एक ही बार में सौ मनुष्यों का बद्ध करने वाले यंत्रों, चक्र, त्रिशूल, उपल और धजाओं, मंदराचल और सुमेरु सरीखे द्वारों और शिखर सदृश परकोटों उनमें तारक लोह में पुरकी और में सुवन में पुरकी रक्षा करेंगे तथा आकाश स्थित रजत में पुरकी रक्षा में विद्धन माली नियुक्त रहेगा ऐसी दशा में एकमात्र भगवान शंकर को छोड़कर दूसरा कौन इस त्रिपुर का विनाश करने में समर्थ हो सकेगा इस प्रकार श्रीमद् समहापुराण के त्रिपुरों पाख्यान में 199 अध्याय संपूर्ण हुआ, 130 अध्याय दानों श्रेष्ठ मैं द्वारा त्रिपुर की रचना सूत जी कहते हैं ऋषियों इस प्रकार सोच विचार कर महाशिल्पी मैं दानों दिव्य उपायों के प्रभाव से बनने वाले तथा मन के संकल्पानुसार चलने वाले त्रिपुर नामक दुर्ग की रचना करने को उद्देश्य हुआ उसने सोचा कि � यहँ अथमा वहांँ गोपुर नगर का फाटक रहेगा यहाँ हत्तालिका का दरवाजा तथा वहँ महल का मुख्य द्वार भखना उचित है इधर विशाल राजमार्ग होना चाहिए यहँ दोनों और पगडंडियों से युक्त सड़कें और गलियां होनी चाहिए यहाँ चबूत्ररा रखना ठीक है यह स्थान अंतःपुर के योग्य है यहां शिव रखना अच्छा होगा यहां वटवृक्ष सहित تراগों बावलियों और सरोवरों का निर्माण उचित होगा यहां बगीचे सभा और वाटिकाएं रहेंगी तथा यहां दानवों के निकलने के लिए मनोहर मार्ग रहेगा इस प्रकार नगर रचना में निपुण मैंने केवल मनह संकल्प से उस दिव्य नगर की रचना कर डाली थी ऐसा हमने सुना है मैंने जो काले लोहे का पुर निर्मित किया था उसका अधिपति तारका असुर हुआ वह उस पर अपना आधिपत्य जमाकर वहां निवास करने लगा दूसरा जो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कांतिमान रजत में पुर निर्मित हुआ उसका स्वामी विद्युन्माली हुआ यह विद्युत समूहों से युक्त बादल की तरह जान पड़ता था। मैं द्वारा जिस तीसरे स्वर्ण में पुर की रचना हुई, उसमें सामर्थशाली मैं सायन गया और उसका अधिपति हुआ। जिस प्रकार तारका सुर के पुर से विद्युत माली का पुर 100 योजन की दूरी पर था, उसी प्रकार विद्युत माली और मैं के पुरों में भी 100 य मैं दानों का विशाल पुर मेरुपर्वत के समान दीख पड़ता था, जिस प्रकार पूर्व काल में त्रिलोचन भगवान शंकर ने पुष्पक की रचना की थी, उसी प्रकार मैं दानों ने केवल पुष्णक्षेत्र के संयोग से काल की व्यवस्था करके त्रिपुर का निर्माण किया, पुर की रचना करता हुआ मैं जिस जिस मार्ग से एक पुर से दूसरे पुर म वहाँ-वहाँ वरुण की दी हुई मालाओं द्वारा उत्पन्न चमत्कार से सोने, चांदी और लोहे के सैकड़ों हजारों भवन सयन ही बनते जाते थे। उन देव शत्रुओं के पुर रत्न खचित होने के कारण विशेष सोभा पा रहे थे। वे सैकड़ों महलों से युक्त थे। उनमें ऊंचे-ऊंचे कूटागार छत के ऊपर की कोठरियाँ बने थे उनमें सभी लोग वे सुंदरता में सभी लोगों का अतिक्रमण करने वाले थे उनमें उद्यान बावली कुआं और कमलों से युक्त सरोवर शोभा पा रहे थे उनमें अशोक वृक्ष के बहुतेरे वन थे जिनमें कोयलें कूजती रहती थीं उनमें बड़ी-बड़ी चित्रशालाएं और उत्तम आटरियां बनी थीं मैंने क्रमशः 7 8 और दस तल्ले वाले भवनों का बड़ी सुंदरता के साथ निर्माण किया था। उन पर बहुसंख्यक ध्वज एवं पताकाएं फहरा रही थीं। वे माला की लड़ियों से अलंकृत थे। उनमें लगी हुई छुद्र घंटिकाओं के शब्द हो रहे थे। वे उत्कृष्ट गंधयुक्त पदार्थों से सुवासित थे। उन्हें समुचित रूप से उपनित्त किया गया था उनमें पुष्प नैवेद्य आदि पूजन सामग्री सजोई गई थी और जलपूर्ण कलश स्थापित थे वे यज्ञजन्य धुएं से अंधकारित हो रहे थे उस त्रिपुर नामक पुर में आकाश सरीखे नीले तथा हंसों के पंख के समान उज्जवल भवन कतारों में सुशोभित हो रहे थे उनमें नटकती ऐसी प्रतीत होती थी मानो चंद्रमा की शोभा का उपहास कर रही हैं वे नित्य मल्लिका चमेली आदि सुगंधित पुष्प तथा गंध धूप आदि से अधिवासित होने से पांचों इंद्रियों के सुखों से समन्वित सतपुरुषों की तरह सुशोभित हो रहे थे उस तपरू में सोने चांदी और लोहे के प्राचीर बने हुए थे जिनमें मणि रत्न और अंजन काले पत्थर जड़े हुए थे वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो पर्वतों की चाहर दिवारी हो उस एक-एक पुर में सैकड़ों गोपुर बने थे जिन पर ध्वजा और पताकाएं फहरा रही थीं वे पर्वत शिखर के समान दीख रहे थे। उस त्रिपुर में मुपुरों की जानकार हो रही थी, जिससे वे अत्यंत रमणीय लग रहे थे। उन पुरों का सौंदर्य स्वर्ग से भी बढ़कर था। उनमें कन्यापुर भी बने हुए थे। वे बगीचों, बिहार स्थलों, तरागों, वट के नीचे बने चबूतरों, सरोवरों, नदियों वनों और उपवनों से संपन्न थे वे दिव्य भोग की सामग्री और नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण थे उस त्रिपुर के बाहर निकलने वाले मार्गों पर पुष्प बिखेरे गए थे जिससे वे बड़े सुंदर लग रहे थे उनमें माया को निवारण करने वाले उपकरणों द्वारा सैकड़ों गहरी खाईयां बनाई गई थीं अद्भुत पराक्रम युक्त कर्म करने वाले मय के द्वारा निर्मित उस उत्तम दुर्ग की रचना का वर्तांत सुनकर देवराज इंद्र के शत्रु अनंत पराक्रमी हजारों दयत वहां आ पहुंचे उस समय वह त्रिपुर गर्वीले शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले कष्टदायक तथा पर्वतीय गहिंद्रों के समान विशालकाय असुरों से उसी प्रकार खचाखच भर गया जैसे अधिक जल वाले बादलों से आकाश आच्छादित हो जाता है इस प्रकार श्रीमत् मत्स्य के त्रिपुर पाख्यान में 130वां अध्याय संपूर्ण हुआ